दहर विद्या दर्द्याहर पुंडरीक अथ यदम अस्म ब्रह्मपुरे अंतराकाशः तस्मिन् पुंडरीक स्म दहरोस्मतराश् तस्द तदंष्टव्यम तदव विद्या छोटा कमलाकार स्थान यह जो इस ब्रह्मपुर में शरीर में छोटा कमलाकार स्थान है उसमें जो छोटा सा आकाश है उसके अंदर जो है उसका शोध करे वही जानने की इच्छा करे तम धरम यदिद अस्मिन ब्रह्मपुर अंतराकाशः पुंडली कमश्मस्तराकाश किम तद्यते यदेष्टव्यम यद्वा विजिज्ञासिति उसको आचार्य को यदि शिष्य कहे यह जो इस ब्रह्मपुर में छोटा कमलाकार स्थान है उसमें जो अंतराकाश है उसमें यह क्या है जिसका सोच करे और जो जानने की इच्छा करे सब्रूयात या वा अयम आकाश तावान हृद आकाश उभे अस्वा पृथिवी अतरव उम अग्निश्चुश्चाचंद्रमशौ उूरियाचंद्रमश उद्युन छाणी ये हास् यम तस्म सीति तब आचार्य कहे जितना यह बाह्य आकाश है उतना ही यह अंतर हृदय का आकाश है स्वर्ग और पृथ्वी ये दोनों इसके अंदर ही समाविष्ट है अग्नि और वायु ये दोनों सूर्य और चंद्रमा ये दोनों वैसे ही विद्युत और नक्षत्र इसका जो यहाँ जगत में है और जो इसका नहीं वह सब इसमें ब्रह्माकाश में स्थित है स ब्रूयात न से ज्ञते न वधिना से हन्यते एत, एत सत्यम ब्रह्मपुरम अस्मिन काम स आचार्य कहे इसकी देह की जरा से यह जीर्ण नहीं होता देह को मारने से यह मारा नहीं जाता यह ब्रह्मपुर शरीर सत्य है इसमें इच्छाएँ स्थित है एस आत्मा अपहत अपहत्प्मा विजरो विमृतुर्शोको विजिगस्ो पिपा सत्यम सत्यसकल यहां यहास कामती यं जनपद यम यम यम यम क्षेत्र क्षेत्र भागम तम तमेव उपजीवंते यह आत्मा पापमुक्त पापमुक्त जरा रहित मृत्यु रहित शोक रहित भूख प्यास रहित सत्य काम और सत्य संकल्प है जिस प्रकार इस श्लोक में प्रजा राजा के अनुशासन के मुताबिक अनुवर्तन करती है तो वह जिस जिस बात की इच्छा करती है जैसे एकाग्र जनपद एकाग्र जनपद कहिए या एकाग्र जो क्षेत्र भाग कहिए वह बीज इन्हें मिलती है और उनकी उस पर उपजीविका चलती है तद्यथेह कर्मचितो लोका क्षीयते ए मेवा मूत्रपुण्यचि तद इह आत्मा अन प्रज सू लोकेश कामचारो ब इह आत्मा अनव्य कामचारो भवति जिस तरह यहां कर्म संचित कर्मसिलोक कर्म से प्राप्त प्राप्त फल क्षीण होता है उसी तरह परलोक में पुण्य संचित लोग पुण्य से प्राप्त फल क्षीण होता है इस इस्लोक में आत्मा को न जानते हुए इस सत्य काम को न जानते हुए जो इस लोक छोड़कर जाते हैं उनका सब लोकों में इच्छा इच्छानुसार संचार नहीं होता इस इस्लोक में आत्मा को जानकर इन सत्य कामों को जानकर जो इहलोक को छोड़कर जाते हैं उनका सब लोकों में इच्छा अनुसार संचार होता है संकल्पादेव तो स यदि पितृलोक का कामोति संकल्पे अच्छा समुतिषंती तेन संपन्नो महियते अथ यदि मातृलोक का भवति संकल्प अश्मा समतिषंध तेन मातृलोकन संपन्नो महीयते अथ यदि भ्रातृलोकामक अशतर समंते तेन भ्रातृलोकन संपन्नो महीयते वह अगर पितृलोक की कामना करने वाला होता है तो उसके संकल्प मात्र से ही उसके पितर उसे मिलने आते हैं उस पितृलोक से संपन्न होकर वह सुखी होता है वह अगर मातृलोक तो की कामना करने वाला होता है तो उसके संकल्प मात्र से ही उसकी माताएं उसे मिलने आती हैं उस मातृलोक के संपन्न मातृलोक से संपन्न होकर वह सुखी होता है वह अगर भ्रातृलोक की कामना करने वाला होता है तो उसके संकल्प मात्र से ही उसके भाई उसे मिलने आते हैं उस भ्रातृलोक से संपन्न होकर वह सुखी होता है अत्यदिस्वस्त्रोक कामोति संकल्प अच्छे स्वसारमुति तेन स्वस्त्रोक संपन्नो महीदि सखीललोक कामोति संकल्प असाय समुतिषंते तेन सखी लोकन संपन्नो यम यमय अत भवति यम काम काम यते समती तेन संपन्नो महियते वह अगर स्वस्त्र लोक की कामना करने वाला होता है तो उसके संकल्प से ही उसकी बहनें उसे मिलने आती हैं वह स्वस्त्रोक से संपन्न होकर वह सुखी होता है वह अगर सखी लोग की कामना करने वाला होता है तो उसके संकल्प मात्र से ही उसके मित्र उसे मिलने आते हैं उस सखी लोग से संपन्न होकर वह सुखी होता है जिस जिस बात की इच्छा करने वाला होता है जिन कामनाओं की चाह रखने वाला होता है वे सब संकल्प मात्र से ही इसको प्राप्त होते हैं उससे संपन्न होकर वह सुखी होता है ब्रह्मलोक इ में सत्याधान तमाम सत्या कामा, शताम अणतम अम योश से प्रति न तमीह दर्शन दर्शनाये वे ये काम सत्य हैं किंतु अनृत् के ढंग ढके हुए हैं वे सत्य होने पर भी अन उनका आच्छादन है इसको जो जो कोई आप यहाँ से सरकर मर कर जाता है वह वह उसे यहाँ फिर से देखने को नहीं मिलता अत ये चासे जीवा ये प्रेता दीक्ष लर्व तद्र विन्दते। एते अच्छा कामा काम अनीता तथा हिण्य निधि निहतम अचेत्रा उपरियोंपरी सच नीधेयु एवेमा सर्वा प्रजा अर्हर गच्छन्तः एतम् लोकम विंदी आनृत ने न ही प्रमूढ़ा परंतु इसका इस लोक में जो जीवित या जो मृत और जो अन्य कुछ भी इच्छा होने पर भी प्राप्त होता नहीं वह सब वह वहां जाकर प्राप्त करता है क्योंकि यहां इसके ये काम सत्य हैं किंतु अनृत के अनृत से ढके रहते हैं जिस तरह न जानने वाले को गड़ा हुआ स्वर्ण निधि जमीन पर से बार बार संचार करने पर भी मिलता नहीं उसी तरह ये सारी प्रजाएं रोज ब्रह्मलोक में जाने पर भी उन्हें यह मिलता नहीं क्योंकि वे प्रजाएं अनृत द्वारा बाहर आकृष्ट हैं अथया सवा ऐसा आत्मा हृदय तिरुक्तम हृदय मिति तस्माद् हृदय अहर हवा एवं वित स्वर्गम लोक वही आत्मा हृदय में है हृदय अयम यही उसका निरुक्त है इसलिए वह हृदय है ऐसा जानने वाला रोज स्वर्ग लोक में जाता है अयम यसाद अस्मा शरीर समुद्धा परम ज्योतिपसंप्यन ऋपेण अभिस्प्य स आत्मे होवाच एक अमृतम अभय तस्य तस् हवात ब्रह्मणो नाम सत्यमीति जब जो अब जो यह प्रसन्न मूर्ति इस शरीर के बाहर जाकर अत्यंत श्रेष्ठ ज्योति को प्राप्त होकर अपने स्वरूप से प्रकट होता है वह यह आत्मा कहाँ है यह अमृत या, या अभय यह ब्रह्म उस इस ब्रह्म का सत्य नाम है अथ य आत्मा सेतुर्विधतिरेशा लोकाना असंभेदा नैतम सेतुम अहोरात्रे तरत न जरा न मृत्यो न शोका न सुकृत न दुष्कृत तर्वे पाप मानों तो निर्व निवर्तन्ते अपहत पापमा से यह जो आत्मा वह मानो रोक रखने वाला सेतु अर्थात बांध है इस लोक में समाज में फूट न पड़े इसलिए इस सेतु को दिन और रात परिच्छिन नहीं कर सकते उसे जरा मृत्यु शोक सुकृत दुष्कृत कुछ भी बाधा नहीं पहुँचाते सारे पाप उसे न पहुँचते हुए ही निवृत्त होते हैं क्योंकि वह ब्रह्मलोक पाप मुक्त है तस्मा सेतुम तिर अंध सनोवती भवति उपतापो सन अणुतापी तस्मा द्वारा सेतुम तिथ्वाहरव अभी स्थित विभाद ब्रह्मलोक इसलिए इस सेतु को पार करने पर कोई अंधा हो तो भी अंधा रहता नहीं जख्मी हो तो भी जख्मी रहता नहीं रोगी हो तो भी रोगी रहता नहीं इसलिए इस सेतु को पार करने पर रात हो तो भी वह दिन हो जाता है क्योंकि यह ब्रह्म सदा प्रकाशित हो रहा है